संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व देवजानी और शर्मिष्ठा का कलह एवं उसका परिणाम वैश्वायन जी कहते हैं जन्म विजय संजीवनी विद्या सीख आया इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने कच्छ से वह विद्या सीख ली उनका काम बन गया देवताओं ने एकत्र होकर इंद्र पर जोर डाला कि अब दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए इंद्र ने आक्रमण किया रास्ते में एक वन पड़ा उस वन में बहुत सी स्त्रियां दिख पड़ीं वहां कुछ कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखे हुए वस्त्रों को आपस में मिला दिया कन्याएं जब बाहर निकली तब असुरराज विश्वपरवा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपनी पुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गए हैं कलह शुरू हुआ देवयानी ने कहा अरे एक तो तू असुर की लड़की और दूसरे मेरी चेली फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए तो आचार भ्रष्ट है इसका फल बड़ा बुरा होगा शर्मिष्ठा बोली वाह हरी वाह तेरे बाप तो मेरे पिता को सोते बैठते भी नहीं छोड़ते नीचे खड़े होकर भाट की तरह स्तुति करते हैं और तेरा इतना घमंड देवयानी क्रुद्ध हो गई वह शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया और उसे मरी जानकर बिना उधर देखे नगर में लौट आई इसी समय राजा याति शिकार खेलते खेलते घोड़े के थकने और प्यास लगने से विकल होकर पानी के लिए कुएं पर पहुँचे कुएं में जल नहीं था उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदरी कन्या है राजा ने पूछा सुंदरी तुम कौन हो तुम कुएँ में कैसे गिर गई हो देवयानी ने कहा मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ जब देवता असुरों का संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूँ यह बात उन्हें मालूम नहीं है तुम मेरी दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन शांत बलशाली और यशस्वी हो मुझे कुएँ से बाहर निकालना तुम्हारा उचित कर्तव्य है यह ने उसे ब्राह्मण की कन्या समझकर कर कुएं से बाहर निकाल दिया और उसे अनुमति लेकर अपनी राजधानी को लौट गया इधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर नगर के पास आई और दासी से बोली अरे दासी मेरे पिता के पास जाकर जल्दी कह दे कि मैं अब बृषपरवा के नगर में नहीं जा सकती दासी ने जाकर शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन किया देवजानी की यह दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ वे अपनी लड़की के पास गए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे बेटी सभी को अपने कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है जान पड़ता है कि तुमने कुछ अनुचित कार्य किया है जिसका यह प्रायश्चित हुआ देवयानी ने कहा पिताजी यह प्रायश्चित हो या न हो मुझे एक बात बतलाइए वृष्परवा की बेटी ने क्रोध से आंखें लाल लाल करके रूखे स्वर से कहा है कि तेरे बाप तो हमारे भाट हैं वे हमारी स्तुति करते हमसे भीख मांगते और प्रतिग्रह लेते हैं क्या उसका कहना ठीक है यदि ऐसा है तो मैं अभी जाकर शर्मिष्ठा से क्षमा मांगू और उसे खुश करूं। शुक्राचार्य ने कहा बेटी तू भाट मंगे या दान लेने वाले की पुत्री नहीं है तो इस पवित्र ब्राह्मण की कन्या है जो कभी किसी की स्तुति नहीं करता और जिसकी स्तुति सभी लोग करते हैं इस बात को वृष परवा, इंद्र और राजा ये जानते हैं अचिंत ब्राह्मणत्व और निर्द्वंद ऐश्वर्य ही मेरा बल है ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे अधिकार दिया है भूलोक और स्वर्ग में जो कुछ भी है मैं उस सब का स्वामी हूँ मैं ही प्रजा के हित के लिए जल बरसाता हूँ और मैं ही औषधियों का पोषण करता हूं यह मैं बिल्कुल ठीक कहता हूं इसके बाद शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसने सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली ऐसा समझे जो उभरे क्रोध को घोड़े के समान वश में कर लेता है वही सच्चा सारथी है बाघ बागडोर पकड़ने वाला नहीं जो क्रोध को क्षमा से दबा लेता है वही श्रेष्ठ पुरुष है जो क्रोध को रोक लेता है निंदा सह लेता है और दूसरों के सताने पर भी दुखी नहीं होता वह सब पुरुषार्थों का भाजन होता है एक मनुष्य 100 वर्ष तक निरंतर यज्ञ करे और दूसरा क्रोध न करे तो उससे क्रोध न करने वाला ही श्रेष्ठ है मूर्ख बच्चे तो आपस में वैर विरोध करते ही हैं समझदार को ऐसा नहीं करना चाहिए देवयानी ने कहा पिताजी मैं अभी बालिका हूँ फिर भी मैं धर्म अधर्म का अंतर समझती हूँ क्षमा और निंदा की सबलता और निर्बलता भी मुझे ज्ञात है अपना हित चाहने वाले गुरु को शिष्य की दृष्टता क्षमा नहीं करनी चाहिए इसलिए इन क्षुद्र विचार वालों से अब मैं नहीं रहना चाहती जो किसी के सदाचार और कुलीनता की निंदा करते हैं उनके बीच में नहीं रहना चाहिए रहना चाहिए वहाँ जहाँ सदाचार और कुलीनता की प्रशंसा हो देवयानी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे शुक्राचार्य विश्वपर्वा की सभा में गए और क्रोधपूर्वक बोले राजन जो अधर्म करते हैं उन्हें चाहे तत्काल उसका फल न मिले लेकिन धीरे धीरे वह उनकी जड़ काट डालता है एक तो तुम लोगों ने बृहस्पति के पुत्र सेवापरायण कच्छ की हत्या की और दूसरे मेरी पुत्री के भी वध की चेष्टा की गई अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ मालूम होता है तुम मुझे व्यर्थ बकवाद करने वाला समझते हो इसी से अपने अपराध को न रोककर उसकी उपेक्षा कर रहे हो विश्वकर्मा ने कहा भगवान मैंने तो कभी आपको झूठा या अधार्मिक नहीं माना आप में सत्य और धर्म प्रतिष्ठित है यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, तो हम समुद्र में डूब मरेंगे आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है शुक्राचार्य ने कहा देखो भाई चाहे तुम समुद्र में डूब मरो अथवा अज्ञात देश में चले जाओ मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता मेरे प्राण उसी में बचते हैं तुम तो अपना भला चाहो तो उसे प्रसन्न करो विश्वपरमा ने देवयानी के पास आकर कहा देवी मैं तुम्हें मुँह मांगी वस्तु दूंगा प्रसन्न हो जाओ देवयानी ने कहा शर्मिष्ठा एक हजार दासियों के साथ मेरी सेवा करे जहां मैं जाऊं वह मेरा अनुगमन करे विश्वप्रभा ने धात्री के द्वारा शर्मिष्ठा के पास संदेश भेज दिया उसने शर्मिष्ठा से कहलाया कल्याणी उठ अपनी जाति का हित कर शुक्राचार्य अपने शिष्यों को छोड़कर जाना चाहते हैं तो चलकर देवयानी की इच्छा पूर्ण कर शर्मिष्ठा ने कहा मुझे स्वीकार है आचार्य और देवयानी यहाँ से न जाएं मैं उनकी सब इच्छाएं पूरी करूँगी धर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के पास उपस्थित हुई और प्रार्थना की कि मैं यहाँ और तुम्हारी ससुराल में भी तुम्हारी सेवा करूँगी देवयानी ने कहा क्यों जी मैं तो तुम्हारे पिता के भिकमंगे भाट और दान लेने वाले की लड़की हूँ और तुम बड़े बाप की बेटी हो अब मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी शर्मिष्ठा ने कहा जैसे बने वैसे विपदग्रस्त जाति की रक्षा करनी चाहिए यही सोचकर मैं तुम्हारी दासी हो गई हूँ मैं विवाह होने के बाद भी तुम्हारे साथ चलकर सेवा करूँगी तब देवयानी प्रसन्न हो गई और शुक्राचार्य के साथ अपने आश्रम पर लौट आई